क्या तमाशा चल रहा है आज के दिन का नया कोडवर्ड जाने के बाद विक्रांत शॉक्ड रह गया उसे तो आज का कोडवर्ड देखकर ही डर लग गया था पानी कोडवर्ड तो ठीक था इससे विक्रांत बहुत खुश भी था कम से कम इस कोडवर्ड के मिलने का मतलब ये था कि वो नैना की तलाश में सही दिशा में जा रहा है उसके आसपास पास आज के दिन लड़कियां रहने वाली है लेकिन तूफान तूफान कोडवर्ड का मतलब तो स्टेटस होता है ना इसका क्या मतलब है अब जब भी विक्रांत को दृश्य शक्ति की तरफ से तूफान शब्द वर्ड के तौर पर दिया जाता था तो उसका स्टेटस बढ़ता था उसका प्रमोशन होता था या फिर उसे अपने वर्क फील्ड में लोगों की सराहना मिलती थी लेकिन इस वक्त विक्रांत टेंशन में इसलिए था क्योंकि अभी वो न्यूजीलैंड में है और यहाँ पर वो छुट्टी पर चल रहा था तो भला यहाँ उसे कौन सा प्रमोशन मिलने वाला है विक्रांत यहाँ न्यूजीलैंड में खुद की आइडेंटिटी को ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता था वो किसी को ये नहीं जताना चाहता था कि वो पुलिस डिटेक्टिव है और यहां पर किसी लड़की की तलाश कर रहा है ऐसे में अगर आज उसे तूफान शब्द मिला है जिसकी वजह से लोग उसकी सराहना करेंगे ये सब सोचते हुए विक्रांत को अचानक से उस थाईलैंड वाली लड़की का ख्याल आ गया क्या पता आज मैं उस लड़की को ढूंढ निकालू इसी वजह से मुझे तूफान शब्द कोडवर्ट के तौर पर दिया गया हो क्या पता नैना को ढूंढते ढूंढते मेरा सामना थाईलैंड वाली लड़की के किडनैपर से हो जाए और फिर मैं किडनैपर्स की पटाई करके उस लड़की को सुरक्षित बचा लूं लेकिन अगर ऐसा होने वाला है तो फिर अदृश्य शक्ति को मुझे पानी और पहाड़ शब्द कोडवट के तौर पर देना चाहिए ना क्योंकि नैना को ढूंढना तो मेरा काम है न और काम का सिम्बल है पहाड़ अब उस काम को करने के लिए मैं चाहे जो कुछ करूँ वो सब तो पहाड़ कोडवट के अंदर ही आना चाहिए फिर मुझे अदृश्य शक्ति की तरफ से पानी और तूफान शब्द क्यों दिया गया है और न ही सही से कोटवट दे पा रहा है ऐसा लग रहा है की अदृश्य शक्ति को चलाने के लिए अब मेरी शक्ति की जरूरत है विकांत को अब समझ नहीं आ रहा था आखिर अदृश्य शक्ति उसके साथ करना क्या चाहती है जितना वो इसके बारे में सोच रहा था उतना ज्यादा वो कंफ्यूज हुआ जा रहा था काफी देर तक सोचने रहने के बाद विक्रांत को समझ आया कि ज्यादा इसके बारे में सोचना ठीक नहीं है वैसे भी आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं ऐसे में भविष्य का सोचकर अपना प्रेजेंट खराब करना सबसे बड़ी बेवकूफ है इससे अच्छा ये है कि अभी जो चल रहा है उसे बेटर करने की कोशिश करते हैं आगे जो कुछ आएगा उसे देखा जाएगा दुनिया में कोई भी इंसान अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकता विक्रांत के पास भले ही अदृश्य शक्ति थी लेकिन फिर भी उसे एग्जैक्ट नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे रोज अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड दिया जाता है और कोडवर्ड से विक्रांत को यह अंदाज तो लग जाता है कि आज के दिन का एडवेंचर कैसा होने वाला है लेकिन ये कभी नहीं पता लगता कि एग्जैक्ट आज के दिन उसके साथ क्या होने वाला है इसलिए अभी कोडवर्ड को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने से वो इसको बदल तो नहीं सकता ऊपर से आगे का सोच सोच कर टेंशन और होगी इसलिए उसने अब आज के एडवेंचर के बारे में सोचना बंद कर दिया क्योंकि ये उसके कंट्रोल में नहीं था इस वक्त विक्रांत ने दिमाग में उठ रहे टेंशन को एक साइड में रख दिया लेकिन तूफान कोडवर्ड्स ने उसका ध्यान डुप्लीकेट टास्क की तरफ खींच लिया उसे लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोडवर्ड का कनेक्शन डुप्लीकेट टास्क से ना हो उसने तुरंत ही डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन को चेक किया एक बार फिर से डुप्लीकेट टास्क उसके होटल रूम में ही होने वाला था अब यार ये सब क्या चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा विक्रांत मनी मन बुद्ध बुदाने लगा अभी पिछले दिन भी डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन इसी रूम में था अब आज भी डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन इसी रूम में है। ये सब क्या है यहाँ कोई और जगह नहीं है क्या या अदृश्य शक्ति को सबसे सटीक जगह होटल का ये रूम ही लगता है सारा टास्क यही हो रहा है कल वाला डुप्लीकेट टास्क तो टूर गाइड एवी के साथ था आज भी वो सला मेरे रूम में आने वाला है क्या ओह ये सब सोचते सोचते विक्रांत का सिर चकराने लगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर में उसने फिर से अदृश्य शक्ति से प्रार्थना करते हुए कहा हे अदृश्य शक्ति के देवता आज तुमने मुझे पानी और तूफान शब्द को उड़ब के तौर पर दिया है अब बस तुमसे इतनी विनती है कि किसी तरह मेरी मुलाकात नैना से करवा दो बस एक बार नैना से मुझे मिलवा दो फिर मैं समझ जाऊंगा की अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास वाकई में कोई जादुई ताकत है छोड़ो यार विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, जो होना होगा वो हो के रहेगा जब अगले दिन विक्रांत सो कर उठा तो फिर उसे वही फीलिंग आ रही थी जो पिछली बार उसने फील किया था रात में तो स्वाति सोफे पर लेटी थी लेकिन पिना जाने कब वो सोफे से उठकर बेड पर आ गई थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पिछले दिन की ही तरह स्वाति विक्रांत की ब्लैंकेट में घुसकर सो रही थी लेकिन विक्रांत तो आज उतना परेशान नहीं हुआ जितना वो कल हुआ था आज वो बिना अपना पैजामा चेक किए ही बेड से उतर गया बेड से उतरकर वो सीधे ही वॉशरूम में गया ब्रश करके और नहाकर वो जल्दी से तैयार हो गया इसी दौरान विक्रांत ने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की वो लगातार दो रात स्वाति के साथ एक ही बिस्तर पर बिता चुका था स्वाति खुद उसके पास आकर सो रही थी वो भी सिर्फ सिंगल पैजामे में फिर भी विक्रांत ने उसके साथ कोई हरकत नहीं की थी विक्रांत को खुद अपने इस व्यवहार पर यकीन नहीं हो रहा था पहले तो वो इतना सुधरा हुआ नहीं था लड़कियों से फ्लड करने के मामले में और उनका फायदा उठाने से विक्रांत कभी पीछे नहीं रहता था लेकिन ना जाने कैसे अब उसमें ये बदराव आ रहा था विक्रांत तैयार हो चुका था उधर स्वाति भी अब तक रेडी हो चुकी थी ये दोनों साथ में रूम से निकले बाहर जाकर उन्होंने पहले ब्रेकफास्ट किया और फिर पिछले दिन की ही तरह स्ट्रीट मार्केट के लिए निकल पड़े कल रात में विक्रांत और स्वाति ने जो सी फुटेज देखे थे उससे ये कन्फर्म हो गया था की नैना क्रॉस रोड को पार करके लेफ्ट डायरेक्शन साउथ की तरफ बुरी थी रास्ता सीधे ऐसे में आज इन लोगो ने इसी साउथ डायरेक्शन रास्ते में पढ़ने वाले सीसीटीवी साउथ डायरेक्शन में नैना कुछ दूर तक जाते दिख रही थी लेकिन फिर उसके बाद अचानक से वो फ्रेम से गायब हो जा रही थी उस डायरेक्शन में पढ़ने वाले जिस लास्ट शॉप के फुटेज में नैना नजर आ रही थी उसमें दिख रहा था की नैना वहाँ थोड़ी देर खड़ी रहती है फिर वो कुछ कदम आगे बढ़ती है उसके आगे बढ़ते ही वो कैमरे के फ्रेम से बाहर हो जा रही थी और फिर इस शॉप के ठीक बगल वाले शॉप के सीसीटीवी फुटेज में भी वो नजर आ रही थी इन दोनों शॉप के बीच कुछ एरिया ब्लाइंड स्पॉट था जो कि कैमरे में नज़र नहीं आ रहा था और इसी ब्लाइंड स्पॉट के बीच में से नैना गायब हुई थी अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर वो चंद सेकेंड में अचानक से गायब कहा हो गई इस सीचुएशन में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज समझ में आ रही थी पहले तो यह हो सकता है कि नैना शॉप में घुस गई होगी हो सकता है कि उसने ब्लाइंड स्पॉट से ही टर्न लिया होगा और स्ट्रीट पर सामने की तरफ वाले शॉप में घुस गई होगी दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि नैना किसी टैक्सी वगैरह में बैठी हो और टैक्सी लेकर सीधे वो पोर्ट की तरफ चली गई हो वैसे अभी दूसरी वाली सिचुएशन के होने की ही संभावना ज्यादा लग रही थी क्योंकि सामने वाले शॉप का भी सीसीटीवी फुटेज इन लोगों ने चेक कर लिया था उसमें भी कहीं पर नैना नजर नहीं आ रही थी जिस जगह पर नैना सीसीटीवी फुटेज के फ्रेम से गायब हो रही थी वहाँ से लैंडिंग के पोर्ट की दूरी तकरीबन अं तीन किलोमीटर है ऐसे में अगर नैना को पोर्ट जाना रहा होगा तब निश्चित रूप से उसने टैक्सी बुक किया होगा इस रोड पर अनगिनत टैक्सी आती जाती दिख रही थी लेकिन यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा था इस वजह से विक्रांत और स्वाति सीधे ही पोर्ट की तरफ रवाना हो गया पोर्ट के पास पहुँच इन दोनों ने रोड के किनारे पर बनी हुई सबसे लास्ट शॉप का सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर दिया उस शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में जो वीडियो दिख रही थी उसमें पोर्ट के पास में बना हुआ टैक्सी स्टैंड नजर आ रहा था वहाँ जितनी भी टैक्सी साउथ डायरेक्शन वाले रोड से आ रही थी वो सीधे ही टैक्सी स्टैंड में जाती थी और फिर वहाँ पर थोड़ी देर तक रहने के बाद फिर बाहर निकलती दिखाई दे रही थी लेकिन टैक्सी में कौन बैठा हुआ है टैक्सी खाली है या भरी हुई ये नज़र नहीं आ रहा था जिस टाइम स्लॉट में नैना साउथ स्ट्रीट से गायब हुई थी उस टाइम स्लॉट में जो टैक्सी वहाँ से निकली थी उसको पॉइंट करके इन लोगों ने यहाँ टैक्सी स्टैंड वाले फुटेज में देखना शुरू किया लेकिन फिर भी किसी टैक्सी को देखकर कर यह नहीं लगा कि उसमें नैना बैठी हुई थी सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यहाँ पर पहुंचने वाली ज्यादातर टैक्सियाँ खाली ही थीं ना जाने क्यों अब विक्रांत को यकीन होने लगा था कि नैना बोर्ड पर सवार होकर यहाँ से जा चुकी है लेकिन ऐसी सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि आखिर नैना यहाँ सिर्फ कुछ घंटों के लिए क्यों आई थी कैफे में जब वो बैठी थी तो वहाँ पर वो किसका इंतज़ार कर रही थी उस वक्त नैना इतनी घबराई हुई क्यों थी और गन आखिर उसे गन लेकर यहाँ आने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और अगर नैना लैंडिंग आइलैंड से जा चुकी है तो फिर तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी तक इन लोगों ने जितने शॉप का सी फुटेज चेक किया था उसे नैना के बारे में एक्जैक्ट कुछ पता नहीं चल पाया था अब आगे की जाँच के लिए इन्हें पोर्ट पर लगे सीसी फुटेज को चेक करना पड़ेगा अगर नैना बोट पर सवार होकर आइलैंड से बाहर गई होगी तो फिर पोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में वो जरूर दिखाई पड़ेगी लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पोर्ट के सीसीटीवी फुटेज को कैसे चेक किया जाए अभी तक शॉप के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसे तो स्वाति ने किसी तरह से फ्लर्ट करके निकाल लिया था लेकिन पोर्ट वाला सीसीटीवी फुटेज निकालना बहुत मुश्किल काम था